दिया और श्री रामचंद्र भगवान से प्रश्न किया तद स गुरु मेवा अपने अहंकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए परमात्मा का विज्ञान गुरु से प्राप्त करना चाहिए और उसमें तद विधि प्रणिपाते सेवया अपने अहंकार को झुकाने के लिए प्रणिपात चाहिए और प्रश्न भी चाहिए ये बुद्धि प्रश्न करना माने बुद्धि का झुकना है अपनी बात सिद्ध ही करना हो कि हमारी बात ठीक है तो प्रश्न कभी नहीं करना चाहिए वे लोग जो बात बात में इस बात पर अड़ जाते हैं कि मैं जो कहता हूं वही ठीक है तो उनको किसी से पूछना नहीं चाहिए प्रश्न करना माने बुद्धि का झुकना और नमस्कार करना माने शरीर का झुकना और सेवा करना माने कर्म का झुकना कर्म से बुद्धि से शरीर से बड़े के सामने झुक जाने का नाम विनयावनत होना है और ज्ञान की जो अमृत धारा है वो नीचे की ओर बहती है इसी से बत्ता को ऊपर बैठा देते हैं और श्रोता लोग नीचे बैठते हैं कि जैसे पहाड़ में से गंगा जी की धारा बहती है शैली गंगा बहती है तो नीचे आती है कई जी प्रकार बत्ता में से ज्ञान की धारा बहे और श्रोता पर आ रहे है। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज विनयावनत होकर पूछने लगे श्री रामचंद्र से भगवान मैं आपसे सुनना चाहता हूं मोक्ष की एकांतिक गति संक्षेप में ही आप कहिए आपको बोलने का अधिक कष्ट नहीं होवे गए ज्ञानम विज्ञान सहितम भक्ति वैराग्य ब्रम्मितम विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए जिसमें भक्ति और वैराग्य का भी समावेश हो आचक्ष में रघुश्रेष्ठ वक्ता नान्योस्ूतले हे रघुनंदन आप इसका वर्णन कीजिए क्योंकि आप जैसा वक्ता दूसरा धरती में कोई नहीं है तदन्य संशय से आपता नजय पद्धत तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई इस संशय को काट नहीं सकता यदि इस पूछने वाले के मन में ये हो कि हे हे हो आ, बताना हो तो बताओ नहीं तो मैं जाके किसी से पूछ लूंगा तुम्हारे जैसे न जाने कितने घूमते रहते हैं चाहे जाके किसी से पूछ लें अगर पूछने वाले के मन में ये हो है ना तो उसमें अनन्यता नहीं आती है और समझने के लिए जो वृत्ति की उन्मुखता है वो नहीं होती है असल में मनुष्य का क्या पूछता है हम कौन सा काम करें ये पूछता है तो उसका स्तर दूसरा है हम किस मंत्र का जप करें ये पूछता है तो उसका स्तर दूसरा है हम अपनी भावना को कैसे स्थिर करें ये पूछता है तो उसका स्तर दूसरा है हम किस वस्तु का विचार करें ये पूछता है तो उसका स्तर दूसरा है और आत्मा क्या है परमात्मा क्या है दोनों का संबंध क्या है मुक्ति क्या है केवल ज्ञान से ही मुक्ति हो जाती है कि नहीं हो जाती है विचारित प्रश्न की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है वो तो किसी के प्रश्न करते ही मालूम पड़ जाता है कि ये कहां बैठ के पूछ रहा है और इसको कहा बैठ करके जवाब देना चाहिए यदि इस पर ध्यान नहीं दे तो तुरंत पूछने वाले से लड़ाई हो जाए वो जिस कक्षा में बैठा हो उसी कक्षा की बातचीत उससे करनी चाहिए श्रणु वत्सो वत्सौ गुज्ज्यात गुज्जतरम परम यद विज्ञा नरो जज्ञात सद्यो वैकल्पिकम भ्रम बेटा लक्ष्मण रामचंद्र बोलते हैं वत्सो लक्ष्मण मैं तुम्हें परम गुज गुझ्य से गुज्जतर बात सुनाता हूँ जिसको जान ले भागवत की अर्धाली है यद विज्ञा नरो जज्ञात सद्यो वैकल्पिकम भ्रम उस तत्व को जान लेने पर मनुष्य तत्काल ये द्वैध का जो भ्रम है द्वैत का जो भ्रम है प्रकृति प्रकृतिकेती विकल्प पुरुषरसभा एक प्रकृति है और एक पुरुष है ये दोनों को अलग अलग रूप से जानना ही असल में विकल्प है यह दृश्य जो है इसका बीज प्रकृति है और जो दृष्टा पुरुष है इसका मूल तत्व तो ब्रह्म है इस प्रकार दोनों को अलग अलग जानना तो विकल्प को ही जानना है तो आओ पहले तुम्हें माया के स्वरूप को सुना मैं नरो जज्ञात सद्यो वैकल्पिकम भ्रम जो मैं बताता हूं उसको ठीक ठीक समझ लोगे तो तुम्हारा द्वैत का जो भ्रम है भेद जनित विकल्प जनित जो संसार रूपी ब्रह्म है वो दूर हो जाएगा असल में कोई भी वचन वचन का स्वभाव काम कराने का नहीं होता है वचनम ज्ञापकम नतु तो कारकम बचन का स्वभाव हाथ उठा और उससे मशीन चलवाने का नहीं है वचन का स्वभाव ज्ञान कराने का है बचनम ज्ञापकम न तो कारकम हमारी समझ ठीक कर देना यही वचन का काम होता है और समझ ठीक कर होने के बाद करना न करना ये तो उस वस्तु के ज्ञान पर अवलंबित होता है तो आओ आदि में माया का स्वरूप सुनो उसके बाद ज्ञान के साधन विज्ञान संयुक्त ज्ञान ये सब सुनो ये असल में जानने योग्य कुछ नहीं है जिसको जानने के लिए तुम रगड़ रहे हो आ, वो सब कुछ जानने योग्य नहीं है जेय च परमात्मान जज ज्ञातवा मुच्यते भयात्, जानने योग्य एकमात्र परमात्मा है आत्मा माने तो सब लोग मैं मैं मैं बोलते हैं भाई ये मैं आत्मा ये आत्मा है ये आत्मा है मेरी आत्मा कह रही है मेरी आत्मा इसको स्वीकार नहीं करती है यही जो मैं पद का बाच्यार्थ है वही है आत्मा और सबके शरीर में अलग अलग बाच्यार्थ रूप आत्मा है उसमें जो परम है माने अलगाव छोड़कर जो सब में एक है उसका नाम परमात्मा होता है परमात्मा माने आत्मा का परम स्वरूप अलग अलग आत्मा में जो अलगाव है वो बाहरी है और जहां पारम्य है वहां एकता है अद्वितीयता है इसी से आत्मा के स्वरूप को परमात्मा बोलते हैं आत्मा का ही ये स्वरूप है तो अनात्मनि शरीरादा वात्म बुद्धिस्तु जा भवे सैव माया तयवासू संसार परिकल्पित अपने को क्या मानकर तुम विचार करते हो मूल प्रश्न तो ये है आप जैसे देखो कि एक आदमी एक दूरबीन लगाकर या खुर्दबीन लगाकर अपनी आंख पर कोई चीज देख रहा है लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि ये दूरबीन या ये खुर्दबीन किसी चीज को कितना बढ़ा के या कितना घटा के दिखाता है सूक्ष्म वीक्षण यंत्र से आंख पर लगाया और कोई चीज देखने लगी और कोई चीज देखने लगे तो क्या देखता है तब तो वो चीज हाथी के बराबर दिख रही है तो यदि आपको ये मालूम रहेगा कि ये एक भेड़ को हाथी के बराबर दिखा देता है ये दूरबीन तब तो आप भेड़ को समझेंगे और नहीं तो जितना बड़ा हाथी दिखेगा और उतना ही बड़ा उसको मान लेंगे उसके असली स्वरूप भेड़ को समझने की कभी कोशिश नहीं करेंगे आपको ध्यान होगा शीशे में जब आप अपने को देखते हैं तो आपकी बाईं ओर दाहिना हाथ दिखता है और दाहिनी ओर बाई बाया हाथ दिखता है ये आपके ध्यान में है कि नहीं आपका आप जिधर दाहिना हाथ आपका होगा और जिधर बाया हाथ आपका होगा शीशे में बिल्कुल उससे उल्टा दिखेगा अब शीशे में देख के आप मान लें कि हमारा दाहिना हाथ पश्चिम है और बाया हाथ पूरब है तो बिल्कुल उल्टा मानेंगे ना है? शीशे में तो बिल्कुल उल्टा ही दिख रहा है दाहिना बाएं की ओर और, और बाया दाहिने की ओर दिखाई पड़ रहा है आप ही उलट गए हैं उसमें तो और पानी में तो और ज्यादा उलट जाते हैं सिर ही नीचे हो जाए ऐसा तो जिसको ये मालूम है कि पानी में सिर नीचे दिखता है या शीशे में हाथ दोनों उल्टे आंख कान हाथ नाक के ये सब बिल्कुल पांव ये बिल्कुल उलट के दिखाई पड़ते हैं शीशे में वो शीशे में देखेगा तो उसको ये भ्रम नहीं होगा आ, कि मैं उत्तर मुंह नहीं हूं दक्षिण मुंह हो गया हूं ये उसको मालूम नहीं पड़ेगा तो जिसको ये मालूम नहीं है कि जहां से हम देख रहे हैं बैठ करके यहां से कैसा दिखता है इंद्रियों से अनंत नहीं दिखता है मन से अनंत की कल्पना नहीं होती है बुद्धि अनंत को विषय नहीं करती है इन उपाधियों के द्वारा परमेश्वर को नहीं देखना है इन उपाधियों को बट्टे खाते में डालकर परमेश्वर का अनुभव करना है ये बात जिसको नहीं मालूम है वो अभी अवेदांत संग से बहुत दूर है वो तो बिल्कुल नहीं समझ सकता वो तो उपाधि के द्वारा जो सोचता है उसी को ब्रह्म समझता है उपाधि का तिरस्कार हो जाने पर क्या रहता है ये बट्टे खाते में डालकर हिसाब किताब का स्वरूप क्या है तो वेदांति लोग पहली बात यही कहते हैं कि ये जो देह आदि अनात्मा है इनमें आत्मबुद्धि रख करके जो विचार करता है वो माया में फंसा हुआ है और उसको संसार की प्राप्ति होती है माया के भी दो रूप हैं। एक विक्षेप और एक आवरण विक्षेप माने जो दृश्य प्रपंच को दिखाती है और आवरण माने जो अपनी अनंतता को आवृत कर देती है ये दो शक्ति हैं माया की और इसमें लिंग से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत फूल सूक्ष्म के भेद से ये सारे जगत की कल्पना होती है और ये जो आवरण शक्ति है तो विक्षेप शक्ति तो फूल सूक्ष्म भेद से संपूर्ण जगत को पैदा करती है और आवरण शक्ति जो है वो परमात्मा में इस विश्व को रज्जौ भुजंगवद भ्रांतियां विचारे नास्क जैसे रस्सी में सांप की कल्पना होती है वह इसे अपने आप में जीवत्व की कल्पना करा देती है जो देह में बैठ करके विचार करेगा वो अपने को जीव के सिवाय और कुछ समझ ही नहीं सकता भले वो सोचे कि मुक्ति दशा में हम जाके परमात्मा में मिल जाएंगे सृष्टि के दशा में हम उससे अलग हो गए हैं ऐसे भले सोचे लेकिन जो अपने को परिच्छिन्न स्थापना करके और फिर विचार करेगा कि मैं ब्रह्म को देख रहा हूँ कि परमात्मा को देख रहा हूँ कि ये मुक्ति है कि ये जीव है तो उसको तो कुछ परमात्मा का ज्ञान होगा नहीं सो तो इससे ज्ञान स्वरूप जो है वो ढट जाता है अपने को देह में मान लेने से असल में ये केवल एक शरीर का अंतकरण आदि नहीं सम्पूर्ण विश्व प्रपंच केवल परमात्मा में रस्सी में सांप की तरह भ्रांति से कल्पित है तत्व दृष्टि से विचार करने पर यह कुछ नहीं है श्रूयते दृश्यते यथत स्मरियते वाह न रही सदा असदेव ही तत्सर्वम यथा स्वप्न मनोरथ जो कुछ सुनने में आता है जो कुछ देखने में आता है जो कुछ स्मरण करने में आता है, हमारा पहले का अनुभव है हाँ जी पहले का अनुभव है चाहे सपने का हो कि जागृत का हो झूठा हो कि सच्चा हो जो याद आती है वो प्रतीतियां ही तो स्मरण में आती है ना स्मरण की विषय होते हैं, इसलिए स्मृति कोई प्रमाण नहीं होता है ये जो हम लोगों को याद आती है वो तो इतनी गड़बड़ याद आती है कभी कि घोड़े का सिर हाथी के मुंह पर जुड़ गया और हाथी के, हाथी का, का जो मुंह है वो घोड़े के सिर पर जुड़ गया ये स्मृतियां तो बिल्कुल गड़बड़ा ध्याय बन करके आती हैं इसलिए जो कुछ दुनिया में सुना जाता है जो कुछ देखा जाता है जो कुछ स्मरण किया जाता है वो सब स्वप्न और मनोरथ के समान नहीं है हमने तब देखा अब देखा ऐसे देखा वैसे देखा ये देखा वो देखा यहां देखा वहां देखा ऐसे होता है हमने वहां देखा बिल्कुल सही होना चाहिए यहां देखा तो बिल्कुल सही होना चाहिए तो अब देखा सही होना चाहिए तब देखा सही होना चाहिए ये देखा सही होनी चाहिए होना चाहिए वो देखा सही होना चाहिए अरे ये मन के बिना तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है और वासना संस्कार से विजडित मन के द्वारा ही देखा है क्या विचार करोगे उसके द्वारा इसलिए ये स्वप्नवत है और इस संसार वृक्ष का दृढ़ मूल ये शरीर ही है तन मूल पुत्र दारादि बंधा किन्तेमना देहस्तु स्थूल भूता पंच तन्त्र पंचकम अहंकार बुद्धिश्च इंद्रिया तथा दिदा भाषो मनश्चव मूल प्रकृतिरवेत्रिति ज्ञेय यते तेरहवें अध्याय में गीता के जैसे भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विचार किया है का वैसे यहाँ भगवान श्री रामचंद्र वहां श्री कृष्ण अर्जुन हैं और यहां राम लक्ष्मण हैं। तो इसको गीता राम गीता नहीं बोलते हैं इसको लक्ष्मण गीता ही बोलते हैं राम गीता तो उसको बोलते हैं जो आगे चलकर उत्तर आ, आ, उत्तर कांड में जो गीता आती है उसको राम गीता बोलते हैं ये तो लक्ष्मणा गीता लक्ष्मण गीता है लक्ष्मण के लिए भगवान ने उपदेश किया है और वो रामेण गीता राम गीता है तो ये जो पुत्र दारादी का बंध है कि ये हमारा पुत्र है ये हमारी स्त्री है ये हमारे सगे संबंधी हैं, ये सच है दुनिया में बिल्कुल सच है लेकिन कब सच है कि जब देह को अपना मैं मान लेते हैं तब ये सब सच हो गया और जब अपने को देह रूप नहीं मानते हैं अपने शुद्ध आत्मा के रूप में अपने को जानते हैं तो ये संसार में कोई भी संबंध नहीं होता ये देह भी अपना मैं कैसे है ये तो मिट्टी पानी आग पंचभूत और इनके जो तन्मात्र हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध अहंकार बुद्धि इंद्रिया चिदाभास मन मूलक प्रकृति ये क्षेत्र का नाम ये क्षेत्र का नाम देह है आत्मा का नाम देह नहीं है जो इनसे इस क्षेत्र से अलग किया हुआ अलग किया हुआ माने रसायन साला में अ, लेबोरेटरी में अलग किया हुआ नहीं विचार दृष्टि से विश्लिष्ट विविध परमात्मा निरामय विलक्षण का अर्थ भिन्न भी नहीं होता है जो लोग वेदांत कच्चे वेदांती होते हैं उनको ये भी नहीं मालूम होता है विलक्षण शब्द का अर्थ अलग नहीं होता विलक्षण शब्द देखो ये जैसे कंगन है हाथ में पहनने का और कुंडल है कान में पहनने का तो ये दोनों परस्पर विलक्षण तो हैं उसकी सकल दूसरी उसकी सकल दूसरी लेकिन दृष्टि से दोनों सोना है तो उनमें भेद नहीं है केवल लक्षण की पृथक्ता है एक कुंडलाकार है और एक हाराकार है लक्षणगत पृथक्ता से तत्व की पृथक्ता नहीं होती तो ये विलक्षण है विलक्षण इनको बोलते हैं विलक्षण Smita. तो ये जो देह है और देही है जीवात्मा है ये देह से देही बिल्कुल अलग नहीं होता कोई दूसरा तत्व तो नहीं है और देही से देह भी बिल्कुल अलग नहीं होता ये दूसरा तत्व तो नहीं है अद्वैत ही है परंतु उसी एक अद्वैत में देह का लक्षण दूसरा है और जीवात्मा का लक्षण दूसरा है एक ही ब्रह्म में लक्षण भेद से देह और आत्मा का भेद होता है समझाने के लिए विवेक के लिए तत्व की दृष्टि से इनका भेद नहीं होता देह दे विभागोयम अविवेकृत पुरा जाति व्यक्ति विभागो यम यथावस्तुनिकल्पिता देखो मिट्टी और घड़ा कई दोनों में भेद है कि विलक्षणता है जो मिट्टी है सो ही घड़ा है घड़े में मिट्टी के सिवाय दूसरी कोई चीज ही नहीं है तो तत्व दृष्टि से मिट्टी और घड़ा में भेद नहीं है लेकिन जाति और व्यक्ति का जो विभाग है एक घड़ा और हजार घड़े एक सरीके ये सब के सब मिट्टी में कल्पित हैं तो मिट्टी में और घड़े में लक्षण की पृथकता तो है परंतु तत्व की पृथकता नहीं है इसलिए मिट्टी से भिन्न घड़ा नहीं है मिट्टी से भिन्न घड़ा नहीं है घड़ा मृत्यु रूप ही है परंतु आकृति में नाम में विलक्षणता होती है तो असल में ये आत्मा जो है ये विश्व सृष्टि से विलक्षण है भिन्न नहीं है भिन्न तो तब हो जब दो दो तत्व हों, और दो तत्व होंगे तो अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी द्वैत की सिद्धि हो जाएगी ए तईर विलक्षणों जीवा तो क्षेत्र से विलक्षण है जीव वो वस्तुतः परमात्मा है और निरामय है उसमें किसी प्रकार का पाप पुण्य सुख दुख राग द्वेष कोई भी आमय उसमें नहीं है जिसके कारण दुख होए। अब जीव तत्व का विज्ञान कैसे होता है उसका साधन मुझसे सुनो रामचंद्र भगवान कहते हैं जीवश्च परमात्मा च पर नात्र भेदधी ही माना भावस्थाद हिंसादि परिवर्जनम देखो जी ये जीवात्मा और परमात्मा ये पर्यायवाची शब्द हैं पर्यायवाची शब्द हैं देखो भागवत में तो सऐष जीवो विवर प्रसूति में जीव माने परमात्मा होता है जीव का पर्याय वहाँ परमात्मा है और शरीरम जड़वापनोती जच्चा प्युत्क्रामती स्वर गीता में जो ईश्वर शब्द जो है इसका पर्याय जीव है यहां ईश्वर शब्द का अर्थ जीव ही होता है और कुछ हो नहीं सकता तो जैसे घड़ा और कलश और कुंभ ये पर्याय बाकी शब्द हैं वैसे जीवयती सप्तास्पूर्प्या निखिलम जगत इस जीव परमात्मा जो सत्ता स्पूर्ति देकर संपूर्ण जगत को दिखा रहा है उसका नाम है जीव जीव माने परमात्मा तो जीव शब्द का अर्थ भी परमात्मा है तो जीव और परमात्मा ये पर्याय बाची शब्द हैं माने एक ही वस्तु के दो नाम हैं। नात्र भेद अधी ही इसमें भेद बुद्धि कभी नहीं करना माना भावस् दंभो दम्भ हिंसा बोले ये कैसे हो ये? बोले पहली बात ये है कि मान छोड़ करके इसका अनुसंधान करना पड़ेगा अमानित्व अदम्भित्वम गीता में बताया अमानी होकर के इसका अनुसंधान करो निर्माण मोहा जितसंगदोषा अध्यात्म नित्या अगर मान रखोगे कि हम तुमते कछु घाटी है न ऐसा भी होता है वो, एक दिन हम बैठे हुए थे वृंदावन में तो एक महात्मा आए तो आके नीचे बैठ गए धरती पर और हाथ जोड़ के बोले कि मैं आपसे श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए आया आप हमको पढ़ा दीजिए पूरा भागवत तो मैं उनको जानता था वो समझते थे कि हमको नहीं जानते हैं तो मैंने कहा कि मैं जानता हूं आप तीन चार शास्त्रों के तो आचार्य हैं और बड़े भारी विद्वान हैं आप तो हमको पढ़ा सकते हैं हम आपको क्या पढ़ाएंगे तो बोले कि हाँ हम भी पढ़ा सकते हैं पर है ना हम भी कुछ पढ़ा सकते हैं मैंने कहा ठीक है तब आप नीचे मत बैठिए पहले आइए हमारे तख्ते पर बैठिए अच्छा फिर उनको अपने तख्ते पर बैठा लिया और बड़े प्रेम से बातचीत करते रहे और वो दो चार तो उन्होंने वो शास्त्र का गंभीर विषय सुनाया आ, सुना के चले गए अब उनको हम भागवत क्या पढ़ाएंगे बताओ वो तो स्वयं बड़े भारी विद्वान हैं उनको हम क्या भागवत पढ़ाएंगे और अपनी विद्वत्ता का उनको बोध है आ, हम ये जानते हैं हम ये जानते हैं हम ये जानते हैं अब कोई बात उनको बताने लोगों तो कहेंगे ये तो हम पहले से जानते हैं है? सब कुछ भूल भाल के हो ये सब कुछ अपना जाना हुआ भुला के जो तत्व में आरोपित नाम रूप प्रपंच है उसको भुला के तब तत्व का ज्ञान प्राप्त किया जाता है लेबोरेटरी में पहले से ये निश्चय कर लो कि सोना हार है कि कुंडल है कि कंगन है कि सिल्ली है कि द्रव है तब तो वहां परीक्षा क्या करोगे वो तो परीक्षा करके अज्ञातता जो है स्वर्ण में उसको निवृत्त करना पड़ेगा तो एक पहली बात इसमें यह है कि किसी प्रकार का सम्मान रख के तत्वज्ञान तो की प्राप्ति नहीं हो सकती आ, मान छोड़ करके मान माने देखो क्या होता है मान माने नापतौल तो साढ़े तीन हाथ का अपने को मानोगे तो मान हुआ साढ़े तीन हाथ लंबाई कहीं भी परिच्छिता में जो मैं है विद्या बुद्धि विवेक स्मृति और दम्भ हिंसा आदि परिवर्जनम जो बनावट करेगा दम्भ करेगा उसको भी ज्ञान नहीं होगा जो दूसरे को दुख पहुंचाना चाहेगा उसको भी ज्ञान नहीं होगा तो दम्भ हिंसा आदि छोड़ के मान छोड़ के असल में छोड़ने की प्रधानता से तत्व ज्ञान होता है परमात्मा के सिवाय और सब कुछ छोड़ देने को अपने आत्मा के सिवाय हो ये नहीं आत्मा परमात्मा से नहीं देखा जाता जो चीज छोड़ी जा सकती है उसको छोड़ के आत्मज्ञान होता है चाहे कोई भी चीज हो उसका कुछ भी नाम हो कोई आक्षेप करता है तो करने दो टेढ़े मत बनो सर्वत्रा वक्रता तथा सरल स्वभाव से डेढ़ी चाल से नहीं चलना सीधे बोलना सीधे बैठना अभिप्राय लेके बात नहीं करना आ, हमारा ये अभिप्राय था पीछे अगर आपको व्याख्या करनी पड़ती है ये हमारा ये अभिप्राय है तो आपके व्यवहार में गलती है हमने इस आशय से ऐसा किया था इस आशय से कहीं इनके भीतर जो छिपा हुआ है वो बाहर निकल आ तो बड़ी वक्रता बड़ी डेढ़ी चाल चली थी भाई तुमने तो ये तत्वज्ञान प्राप्त करने वाले की रीति नहीं है कि तुम टीढ़ी चाल से चलते हो तो इस तरह से सर्वत्र अभक्रता और पराक्षेप आदि का सहन और मन वाणी और शरीर से सदभक्ति के द्वारा सदगुरु की सेवा बाह्य और आभ्यंतर की शुद्धि और जब कोई सत्कर्म कर रहे हो तो उसमें स्थिरता मन वाणी शरीर को अपने काबू में रखना विषयों में निरीहता अहंकार न करना जन्म किसका होता है इसकी आलोचना यानी क्यों होता है वो दूसरे दूसरा फंड ही दूसरा है कि तो भाई ये जन्म क्यों होता है वो कर्म से होता है तो कर्म में ये ताकत कहां से आई कि बासना लगी रहती है, है तो जन्म क्यों होता है बोले सूक्ष्म शरीर से होता है अंतकरण को यहां से वहां जाना पड़ता है वो फंड दूसरा है तो फंड ये है कि असल में वो चीज क्या है जिसका जन्म होता है तो वो चीज चेतन है तो वो बदलेगी नहीं वो राम रहीम बनेगी नहीं वो तो जीव शिव बनेगी नहीं वो तो चेतन तो चेतन ही रहेगा तो वो तो अजन्मा रहेगा वो तो अजर रहेगा तो तत्व जो है वो अजन्मा और अजर होता है और अपनी अपनी रीति से वासना के अनुसार जैसा संस्कार जैसा अध्यारोप है उसके अनुसार उसमें जन्म जरा आदि मानते हैं कहीं आसक्ति नहीं करना कहीं स्नेह से चिपकना नहीं न पुत्र में न पत्नी में न धन में और जो कुछ सामने आवे इष्ट अनिष्ट उसमें अपने चित्त को नित्य सम रखना और मैं राम रामचंद्र भगवान बोलते हैं मैं राम मई सर्वात्म रामे ही अनन्य विषयामति ही मैं राम सर्वात्मक हूं सब हूं इसलिए अनन्य विषयक मति जो देखो उसमें राम ही दिखे जो दिखे उसमें राम ही दिखे अनन्य विषयामति भीड़ भाड़ से रहित तो शुद्ध देश में रहना और जो दुनियादारी की चर्चा करने वाले हैं महाराज बस दिन रात दुनिया उगलते रहे दुनिया उगलते रहे आप जानते हैं न एक आदमी कहता था मैं तो बिल्कुल भूखा हूं कुछ खाया ही नहीं है तो इसी बीच में उसके मुंह में चली गई मक्खी हाँ। <laughs> <laughs> आई कह और कह आई तो क्या हुआ वो तो दाल भात खा के तत्काल ही आया था उगल दिया <laughs> <laughs> एक एक कोई रोजा करने वाला था तो वो नहाने के लिए डुबकी लगाता तालाब में और भीतर ही भीतर पानी पी लेता तो कहता मैं ऐसी चालाकी करता हूं कि खुदा भी नहीं देख पाता अब एक दिन महाराज भीतर ही भीतर मछली घुस गई उसके मुंह में मुंह में और जाके अटकी आ करता हुआ निकला तो लोगों ने मुश्किल से निकाला तब बोला कि आज खुदा ने देख लिया खुदा ने देख लिया तो ये जिस जो जैसा खाता है ना वैसे ही तय करता है ये आदमी जब बोलने लगता है तो अपने को छिपा नहीं सकता उसके दिल में दुनियादारी की जो बात भरी रहती है वो किसी न किसी रूप में बाहर आती है वो कहे करने वाला जैसे ये नहीं देखता कि कौन कपड़ा खराब होगा कौन धरती खराब होगी किसके ऊपर छींटा पड़ेगा तो इसी प्रकार महाराज ये बोलने वाले लोग जो हैं जो उनके भीतर होता है ही बोलते हैं तो हमेशा इन लोगों के बीच में ज्यादा रहना नहीं चाहिए और रहना हो तो उसमें दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए और आत्मज्ञान के लिए सदा उद्योग करना चाहिए और वेदांत का जो तात्पर्य है उसका चिंतन करना चाहिए और इस ढंग से अगर चलोगे तो तुम्हें ज्ञान होगा और इनके विपरीत करोगे तो विपर्य बढ़ेगा ये जो आत्मा है ये बुद्धि प्राण मन देह और अहंकार से विलक्षण है यही निश्चय करोगे चिदात्मा हम नित्य शुद्धो बुद्ध एवेसी निश्चयम ये निश्चय करो कि मैं जड़ नहीं हूं चिदात्मा हूं मैं कर्म भाव आदि से अशुद्ध नहीं हूं शुद्ध हूं मुझ में अज्ञान नहीं है नित्य में ज्ञान स्वरूप ही हूं ऐसा निश्चय करो और बुद्धि प्राण मन देह और अहंकार से अपने को विलक्षण देखो जिस ज्ञान से सब को जाना जाता है जो आपसे देख रहा है जो कान से सुन रहा है जो दिल से सोच रहा है वो ज्ञान आखिर है क्या वो ज्ञान वस्तुतः परमात्मा का स्वरूप है और उसका साक्षात अनुभव होने पर विज्ञान हो जाता है आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण है चिदानंदात्मक है अव्यय है बुद्धि आदि की उपाधि से रहित है इसलिए बुद्धि आदि लगा करके हम जो सोचते हैं ये इसका बड़ा भारी रहस्य है इसी से धर्मानुष्ठान में भी हमारी बुद्धि से जो शुद्ध सिद्ध किया हुआ धर्म है वो धर्म है ये बात नहीं मानी जाती बुद्धि में आदेश से धर्म आता है और बुद्धि में महावाक्यादि रूप प्रमाण से ज्ञान आता है और आरोपित के द्वारा आरोपित की निवृत्ति होती है जो नित्य सिद्ध शुद्ध है वो तो ज्यो का त्यों रहता है परमात्मा का बुद्धि में आविर्भाव नहीं होता परमात्मा को बुद्धि में वेद शास्त्र मंत्र जप तप आदि के द्वारा स्थापित किया जाता है और उसकी स्थापना होने से जो पहले का स्थापित संसार है वो निवृत्त हो जाता है और स्थापित और स्थापित दोनों चले जाते हैं और ज्यों का त्यों तत्व तो जो है वो रहता है तो ये बुद्धियादि की उपाधि इसमें काम नहीं देती है किसी प्रकार का परिणाम इसमें नहीं है ये स्वप्रकाश तत्व है देहादि को प्रकाशित करता है और स्वयं कभी घटता नहीं ये एक है और अद्वितीय है एक एवा द्वितीय एक जो होता है वो दो की अपेक्षा से होता है एक एक दो, हो है। एक दो हो जाता है एक बटे दो हो जाता है परतु अद्वितीय वो होता है जो एक एक दो तो बढ़ता है परंतु अद्वितीय अद्वितीय दो नहीं होता है सत्य है अबाधित सत्य माने जिसके मिथ्यात्व का निश्चय बुद्धि में कभी न हो सके उसका नाम सत्य सत्यवत तो सत्य नहीं सीधी परिभाषा है कि अपनी बुद्धि में जिसके मिथ्या होने का निश्चय हम कभी न कर सकें जैसे मैं नहीं हूं ये निश्चय कोई भी अपनी बुद्धि से कभी कर नहीं सकता इसलिए मैं सत्य है इसलिए आत्मा सत्य है ये निश्चय में ही उसकी परीक्षा की जाती है तत्व को मशीन पर चढ़ा करके परीक्षा नहीं की जाती है ज्ञान माने जिससे सबका प्रकाश होता है मैं अप्रकाश हूं ऐसा अनुभव कभी कोई कर ही नहीं सकता यदि कोई ये निश्चय करे कि मैं अज्ञान हूं मैं अप्रकाश हूं तो ये निश्चय भी तो ज्ञान से ही होता है ना? तो ये अपरमात्मा का स्वरूप है वो असंग है स्वप्रभ है दृष्टा है विज्ञान के द्वारा वो जाना जाता है आचार्य शास्त्रोपदेशाद्य ज्ञानम जदा भवेद आचार्य और शास्त्र के उपदेश से केवल आचार्य भी नहीं है इसमें इसमें गड़बड़ी है क्योंकि आचार जो लोग जो हैं वो तरह तरह के होते हैं महाराज द्वैतवादी अद्वैतवादी दोईत द्वैताद्वैतवादी दोईत और शून्यवादी जितने आचार्य होते हैं तो आचार्य भी वो जो वेद शास्त्र के संविधान के अनुसार बिल्कुल ठीक हो गुरुओं के लिए भी संविधान होता है ब्रह्मात्माय के ज्ञान से वेदांत की रीति से सम्पन्न हो ऐसा आचार्य और इससे ज्ञान कैसा हो कि ऐक्य का ज्ञान हो आत्मनोर जीव परयोर मूला विद्या सदैव ही जब आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान होता है तब मूला विद्या का नाश होता है और जब अविद्या का नाश होता है तो कार्य कारण कुछ भी परमात्मा से अलग नहीं रहता है जब कुछ भी परमात्मा से अलग नहीं है तो इस अवस्था का नाम मुक्ति है और इस अवस्थ, ये अवस्था परमात्मा से अलग कोई परमात्मा में नहीं होती उपचार हो यमात्मनी ये, ये आत्मा में मुक्ति अवस्था का भी उपचार ही है उपचार है माने ये भी गौण रूप से कल्पित है तो क्यों कल्पित है क्योंकि बंध अवस्था हमको लगी हुई है तो इस अवस्था को मिटाने के लिए मुक्ति अवस्था की कल्पना करनी पड़ती है ये लक्ष्मण मैंने तुमको मुक्ति का स्वरूप बताया ज्ञान वैराग्य सहित ज्ञान विज्ञान वैराग्य सहित परंतु ये जो बात हमने बताई ये जो लोग मेरी भक्ति से विमुख हैं उनकी समझ में नहीं आवेगी जैसे आंख वाले आदमी भी रात के समय अंधेरे में नहीं देख पाते हैं परंतु दीपक लेकर के कोई चलता हो तो उसको सब कुछ दिखाई पड़ता है इसी प्रकार यदि कोई भक्ति युक्त चित्त होए, तब तो उसको सब कुछ मालूम पड़ता है सो अब ये भगवान की भक्ति हमारी भक्ति कैसे होती है इसके बारे में तुमको कुछ सुना रहा हूं पहली बात तो ये है कि भक्त का संग करो तो भक्ति कर तो जैसा संग जैसा संग वैसा रंग होता है नारायण भक्त का संग करो तो भक्ति मिलेगी और नास्तिक का संग करो तो नास्तिक मिलेगा ये तो इसका स्वभाव ही यही है तो भक्ति का साधन है पहला सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ भक्तों का संग करना फिर अह, मेरी और मेरे भक्तों की सेवा एकादशी आदि का उपवास भगवान के पर्व का अनुमोदन भगवान की कथा के श्रवण पाठ व्याख्यान में सर्वदा रति, पूजा में परि निष्ठा नाम का संकीर्तन यदि इस प्रकार लगे रहें तो हृदय में अव्यभिचारिणी भक्ति का उदय हो जाता है और भक्ति आ जाए जीवन में तो कुछ भी शेष नहीं रहता है इसलिए जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आती है उसको ज्ञान विज्ञान वैराग्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है और मुक्ति हो जाती है सो लक्ष्मण तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका मैंने उत्तर दिया तुम अपने मन को समाहित कर, करके इसमें स्थिर हो जाओ मुक्ति तो मिली मिलाई है जो कुछ मैंने तुमको बताया है ये ऐसे लोगों को मत बताना जो मेरी भक्ति से विमुख है मेरे भक्त को ही ये देना और बुला करके भी देना यत्न करके भी मेरे भक्त को समझाना मेरे भक्त को समझाने के लिए है और जो हमने कहा है इसका जो पाठ श्रवण रोज करता है श्रद्वा भक्ति से उसके अज्ञान की निवृत्ति होती है और वो मुक्त हो जाता है भक्तानाम मम ममजोगिनाम सुबिमल श्वांता अतिशांतात्मनाम मत् सेवारतात्म विमल ज्ञात्म सर्वदा संगंज कुरुते सदोद्यत मति सेवन नी मोक्ष करे हम निशम दृश्यो भवे न अन्यथा जो लोग भक्तों का संग करते हैं शुद्ध तक करण वाले भक्तों का जो हमारी सेवा में निरप हैं जो विमल ज्ञान से संपन्न हैं उनका जो संग करता है सदा सावधान रह करके और इन भक्तों की सेवा में अपनी बुद्धि को अनन्न्य लगाता है उसकी मुट्ठी में मोक्ष आ जाता है और मैं हमेशा इस संसार के व्यवहार में मरने के बाद परमात्मा का दर्शन होता है या बैकुंठ में जाने के बाद होता है या समाधि में होता है या मोक्ष दशा में होता है ऐसा नहीं जो जो ऐसा हो जाता है उसको मैं इसी भव प्रपंच में इसी संसार में निरंतर दृश्य होता रहता हूँ मैं ही मैं दिखाई पड़ता हूँ और जो भक्ति और भक्त से विमुख है उसको मेरा दर्शन नहीं होता है ओम तो ज्ञान तो श्री पूर्णानंद तीर्थ मृतक पवन पर नर्व हरहरता मनमान स्वां मु प्रशा परधुर ब्रह्मपूर्ण लभं पूर्वाद्युतितनु तरुणाजने हेमां विभूषण भूषणांगर्पकोटिकम किशोरमूर्ति मूर्तिमनोरथुवा भज जानक ध्यात्मराम गेयं पुनातिवन ओ शांति शांति शांति दो मुख्य प्रसंग अरण्य कांड में आए एक तो अगस्त के जी जो रामचंद्र भगवान की स्तुति तो की वो बिल्कुल वेदांत वेद्यंहुम गोस्वामी जी ने जैसा कहा ना वेदांत वेद्यं हों ज्ञान गम्य जय रघुराई अगस््य की स्तुति वेदांत का निरूपण है और उसके बाद लक्ष्मण के प्रति राम का उपदेश ये दोनों अरण्य कांड में आए इसका अर्थ ही ये होता है कि ये दोनों आरण्यक हैं इसको कहीं जहां हो तहां इसका उपदेश नहीं कर देना चाहिए ये तो जो वृक्ष वनवासी लोग हैं उनकी वस्तु है उनकी अपनी वस्तु है ये इसका फल ये बताया मोक्षस तत्व करे स्थितो हम दृश्यो भवे नान्य था ये तत्वज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है उसकी मुट्ठी में होता है मोक्ष मुट्ठी में मुट्ठी में होने का क्या होता है जैसे पांच रुपया तुम्हारी मुट्ठी में है तो चाहे जिसको दे सकते हो तो वो मोक्ष चाहे जिसको दे सकता है और दूसरी बात ये बताइए कि जो लोग ये समझते हैं कि आगे हमारा जन्म नहीं होगा तब हम मुक्त होंगे या नरक स्वर्ग में नहीं जाएंगे तब मुक्त होंगे बोले नहीं इसी जीवन में और यहीं और क्षण क्षण और कण कण सब का सब परमात्मा के रूप में दिखने लग जाए इसी जीवन में हो अगले जन्म की और अगले लोक की चर्चा छोड़ दो इसी जन्म में दृष्ट दुख की निवृत्ति हो करके और परम आनंद की प्राप्ति हो जाए और सब में अपने में और सब में भगवान का दर्शन हो दृश्यो भवे नान्य था तो ये प्रसंग पूरा हुआ अब आगे सूर्यपणखा की कथा प्रारंभ करते हैं सूर्यपणखा का अर्थ है जिसको अपने शरीर के श्रृंगार में बहुत स्वाद आ रहे अपने शरीर की बनावट चुनावट में ही जिसका बहुत ज्यादा समय लगता हो इसको उपलक्षण बोलते हैं शब्द जो है ये उपलक्षक शब्द है सूख की तरह अपना नाखून बना के रखती थी तो जो नाखून बनाने में इतना ख्याल लगता है कि कैसा रहे तो तो वो आंख कैसे बनाती होगी वो बाल कैसे बनाती होगी वो कपड़े कैसे बनाती होगी ये तो श्रृंगार प्रसाधन का उपलक्षण मात्र उपलक्षण मात्र है तो ये कैसी थी बोले काम रूपिणी थी माने मेकअप करने में बहुत निपुण थे इसका अर्थ यही होता है चाहे, चाहे, चाहे जब जैसा रूप चाहे जब जैसा रूप धारण कर ले और दिल था उसका राक्षस का और रूप जैसा चाहती थी वैसा पकड़ती थी और शक्ति उसमें बहुत थी और जनस्थान में एकांत में निवास करती थी उस महाघोर जंगल में एक दिन वो गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी के पास आई और वहां देखा भगवान के अरविंद में चरणारविंद के चिन्ह में पद्मा, वज्र अंकुश ये सब हैं भगवान के चरणों के चिन्ह को देख लिया उसने। है और तुम भक्त देखे तो भक्ति आवे तत्वज्ञानी देखे तो ज्ञान आवे अब उस राक्षसी ने जो देखा महाराज तो अपने अधिकार के अनुसार उसके मन में काम का उदय हुआ ये न वस्तु काम नहीं देती है हो काम तो अपने मन में उदय होता है तो जिसका जैसा मन पहले से बना हुआ होता है उसके अनुसार काम का उदय होता है सामने वाले की उसमें कुछ नहीं देती है ये नहीं कि ये बड़ा बुरा है ये सामने आया तो इसको देख के मेरा मन बिगड़ गया ये बुरा ये नहीं तुम्हारा मन बुरा है जो उसको देख करके तुम्हारे मन में काम आया